जिज्ञासा गुरुदेव को प्रसन्न कैसे किया जाए समाधान गुरु की आज्ञा का पालन ही उनको प्रसन्न करने का मुख्य उपाय है गुरु नानक जी की गद्दी पर उत्तराधिकारी बैठने का प्रसंग आया तो कुछ लोग नानक जी के पुत्र के पक्ष में थे और कुछ लोग एक शिष्य लहना सिंह के पक्ष में थे परीक्षा के लिए नानक जी ने दोनों को अलग अलग चबूतरा बनाने का आदेश दिया दोनों ने दिन भर परिश्रम करके चबूतरे बनाए शाम को नानक जी ने आकर कहा कि ये तो ठीक नहीं बने इन्हें तोड़ो दूसरे दिन और तीसरे दिन भी इसी प्रकार चबूतरे बनवाकर शाम को तोड़वा दिए जब तीन दिन बीत गए तो पुत्र ने कहा आप जैसा कहते हैं वैसे ही चबूतरे हम दिन भर परिश्रम करके बनाते हैं और शाम को आप तोड़वा देते हैं इससे क्या फ़ायदा है नानक जी ने कहा तुम रहने दो कल से मत बनाना शिष्य रोज़ बनाता रहा और वे रोज़ तुड़वाते रहे जब सात दिन हो गए तो नानक जी ने पूछा तुम्हारे मन में कोई विकल्प नहीं आता उसने जवाब दिया भगवान मुझे चबूतरे से क्या लेना देना है मेरा संबंध आपसे है आप बनाने के लिए कहते हैं तो मैं पूरी शक्ति से बनाता हूँ आप तोड़ने के लिए कहते हैं तो मैं तोड़ देता हूँ मेरा संबंध चबूतरों से है ही नहीं आपकी आज्ञा के पालन से है नानक जी ने कहा यही मेरी गलती का ठीक उत्तराधिकारी है इस प्रकार का आज्ञा पालन ही गुरु को प्रसन्न करने का उपाय है जिज्ञासा यदि विचार स्वयं को ही करना है तो गुरु कृपा का क्या महत्व है समाधान जितने भी विचारादि साधन हैं वे सब वासनाओं को पकाने के लिए है जब वस पक जाती हैं तो संसार में कहीं से रस नहीं मिलता यदि वासनाएँ पकी नहीं हैं और गुरु कह दे कि इन्हें छोड़ दो तब यदि साधक गुरु आज्ञा समझकर छोड़ना चाहे तो संकट में पड़ जाएगा अंदर से वासना छूटी नहीं तो मन वहीं जाता रहेगा सहन नहीं कर पाएगा तो पागल भी हो सकता है इसलिए वासनाओं के पकने के बाद ही गुरु अपनी कृपा से उन्हें तोड़ देता है गुरुपदिष्ट मार्ग से ही कर्म उपासना विचार सभी साधनों का अनुष्ठान वासनाओं को पकाने के लिए किया जाता है अतः अपने पुरुषार्थ और गुरु कृपा दोनों का महत्व है जिज्ञासा गुरुजनों द्वारा शिष्यों को दीक्षा देनी चाहिए अथवा दिशा देनी चाहिए समाधान वस्तुतः दीक्षा में एक प्रकार की दिशा ही दी जाती है दीक्षा से व्यक्ति के सोचने की पद्धति ही बदल जाती है वह छोटे बड़े किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर लेता है यही दिशा है इसलिए हमारे विचार से दीक्षा देने और दिशा देने में कोई अंतर नहीं है दीक्षा में गुरु शिष्य के आवरण का नाश करते हैं और उसे एक दिशा देते हैं कि तुम्हारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है जब शिष्य उस दिशानुसार चलता है तो सारे प्रतिबंधों को तोड़कर लक्ष्य की ओर चला जाता है शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड दिशा का प्रतीक है परंतु बिना दीक्षा के यह बात किसी को समझ में नहीं आती संसार की सभी वस्तुएं हमें दिशा दे रही है शिक्षा दे रही है तुम्हारा शरीर शिक्षा दे रहा है परिवार का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा दे रहा है नर्मदा शिक्षा दे रही है परंतु दीक्षा के बिना वह सुनाई कहाँ दे रही है नर्मदा को देखो तुम चाहे उसकी पूजा करो या उसे गाली दो उसे एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर भागी जा रही है इससे वह यही शिक्षा दे रही है कि अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो कोई तुम्हें गाली दे अथवा स्तुति करे इससे क्या बनता बिगड़ता है तुम अपने लक्ष्य से मत भटको देखो नर्मदा निरंतर हर हर कर घोष कर रही है शिक्षा दे रही है निरंतर नामोच्चारण करते रहो क्योंकि वही कवच है अन्यथा जगत में फस जाओगे कितने पहाड़ों को नर्मदा ने तोड़ दिए और हमें शिक्षा दी कि जीवन में कठिनाई से कभी घबराओ मत नर्मदा के मार्ग में कितने सुंदर सुंदर मैदान और मोहक दृश्य आए पर वे उसे रोक ना सके इससे यही शिक्षा मिलती है कि जगत में कितना ही आकर्षण आए उसमें फंसो मत जैसे वह समुद्र की ओर ही जाती है वैसे तुम भी अपने लक्ष्य की ओर ही चलते चलो उसे तुम्हारी ओर देखने के लिए जरा भी फुर्सत नहीं है तुम अपनी भावना भावनानुसार अपने उससे भले ही कोई फल प्राप्त कर लो इस प्रकार संसार में सभी जगह से शिक्षा मिल रही है दिशा मिल रही है पर बिना दीक्षा के यह बात समझ में आती नहीं दीक्षा हमारी दृष्टि को लक्ष्य में केंद्रित करती है वहाँ पहुँचने की दिशा दे देती है अतः हमारे विचार से दीक्षा देना अथवा दिशा देना दोनों में कोई भेद नहीं है